उसी समय बलभद्रजी ने भी क्रोध पूर्वक उसका दायां दांत उखाड़कर उससे आसपास खड़े हुए महावतों को मार डाला तदनंतर महाबली रोहिणी नंदन ने रोष पूर्वक अति वेग से उछलकर उस हाथी के मस्तक पर अपनी बाईं लात मारी इस प्रकार वह हाथी बलभद्र द्वारा लीला मारा जाकर इंद्रवज्र से आहत पर्वत तब महावत से प्रेरित को बुलाए पीढ़ को मारकर उसके मद और रक्त से लथपथ श्री राम और कृष्ण उसके दांतों को लिए हुए गर्व युक्त लीलामय चितवन से निहारते उस महान रंग भूमि में इस प्रकार आए जैसे मृग समूह के बीच में सिंह चला जाता है उस समय महान रंग में बड़ा कोलाहल होने लगा और सब लोगों में वे कहने लगे जिसने बाल घातनी घोर राक्षसी पूतना को मारा था संकट को उलट दिया था और यमुना अर्जुन को उखाड़ डाला था वह यही है जिस बालक ने कालिय नाग के ऊपर चढ़कर उसका मान मर्दन किया था और सात रात्रि तक महा गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था वह यही है जिस महात्मा ने अरिष्टासुर ढेंडुका सुर और केशी आदि दोस्तों को लीला से ही मार दिया था, देखो वह अचूत यही हैं। ये इनके आगे इनके बड़े भाई महाबाहु बलभद्रजी हैं, जो बड़े लीला पूर्वक चल रही हैं। ये स्त्रियों के मन और नैयानों को बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। पुराणात्मवेता वि� ये सर्वलोक माये और सर्व कारण भगवान विष्णु के अंश हैं इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमि पर अवतार लिया है श्री राम और कृष्ण के विषय में परवासियों के इस प्रकार कहते समय देवती के स्तनों से स्नेह के कारण दुग्ध बहने लगा और उसके रिदाय में बड़ा अनुताप हुआ उत्तरों का मुख देखने से आई हुई जरा को छोड़कर फिर से न विवक्ष से हो गए राजा के अंतहप और किस्तुरियां तथा नगर निवासिनी महिलाएं भी उन्हें एक टक देखते देखते उपराम ना हुई वे परस्पर कहने लगी अरि सचयु अरुण नयन से युक्त श्रीकृष्ण चंद्र का अति सुंदर मुख तो देखो जो कुबलाए पीढ़ के साथ युद्ध करने के परिश्रम से स्वेद बिंदु पूर्ण होकर हिमकण कण सेंचित शरद कालीन प्रफुल्ल कमल को लज्जित कर रहा है तारी इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना सफल कर लो एक स्त्री बोली इस बालक का यह लक्ष्मी आदि का आश्रयभूत श्रीवतसांग के युक्त वक्ष है ठल तथा शत्रुओं को पराजित करने वाली इनकी दोनों भुजाएं तो देखूं दूसरे स्तुति बोली अरी क्या तुम नीलांबर धारण किए इंद्रधनुष चंद्र अथवा कमल नालक के समान शुभरवण बलदेवजी को आते हुए नहीं देखती हो तीसरी बोली अरी सख अखाड़े में चक्कर देकर घूमने वाले चानूर और मुष्टिक के साथ क्रीड़ा करते हुए बलभद्रता तथा कृष्ण का हंसना देख लो चौथी बोली हाय सखियों देखो तो चानूर से लड़ने के लिए ये हरी आगे बढ़ रहे हैं क्या इन्हें छुड़ाने वाले कोई भी बड़े बूढ़े यहाँ नहीं हैं कहाँ तो योवन में प्रवेश करने वाले सुकुमार शरीर शाम और कहा वज्र के समान कठोर शरीर का यह महान असुर दोनों नाबियोवक तो बड़े ही सुकुमार शरीर वाले हैं किंतु इनके प्रतिपक्षी ये चांडव आदि दैत्य मल अत्यंत दारुण हैं मल के परीक्षक गणों को यह बहुत बड़ा अन्याय है जो वे मध्यस्थ हो कर भी उन बालक और श्री पराशर जी बोले नगर की स्त्रियों के इस प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान कृष्ण चंद्र अपनी कमर कसकर उन समस्त दर्शकों के बीच में पृथ्वी को कंपाया मान करते हुए रंगभूमि में कूद पड़े श्री बलभद्र जी भी अपने भुजा दंडों को ठोंकते हुए अति मनोहर भाव से उछलने लगे उस समय उनके पद पद पर पृथ्वी नहीं फटी आंतर अमित विक्रम कृष्ण चंद्र चाणूर के साथ और वंद युद्ध कुशल राक्षस मष्टिक बलभद्र के साथ युद्ध करने लगे कृष्ण चंद्र चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर नीचे गिराकर उछालकर घूंसे और वज्र के समान कोहनी मारकर पैरों से ठोकर मारकर तथा एक दूसरे के अंगों को रगड़कर लड़ने लगे उस समय उनमें महान युद्ध होने लगा इस प्रकार उस समाजोत्सव के समीप केवल बल और प्राण शक्ति से ही संपन्न होने वाला उनका अति भयंकर और दारुण शस्त्रहीन युद्ध हुआ चानूर जैसे-जैसे भगवान से भिड़ता गया वैसे ही वैसे उसकी प्राण शक्ति थोड़ी-थोड़ी करके अत्यंत क्षीण होती गई जगनमाय भगवान कृष्ण भी श्रम और कोप के कारण अपने पुष्पमाय शिरो भूषणों में लगे हुए केशर को हिलाने वाले उस चानूर से लीला पूर्वक लड़ने लगे। उस समय चानूर के बल का शाय और कृष्ण चंद्र के बल का उदय होते देखकर कंस ने खींच कर, कर तूर्य आदि बाजे बंद करा दिए। रंग भूमि में मृदंग और तुरे आदि के बंद हो जाने पर आकाश में अनेक दिव्य तुर एक साथ बजने लगे और देवगण अत्यंत हर्षित होकर अलक्षित भाव से कहने लगे हे गोविंद आपकी जय हो हे केशव आप शीघ्र इस चानूर दानव को मार डालिए भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चाणूर के साथ खेल करते रहे फिर उसका वध करने के लिए उद्गत होकर उसे उठाकर घुमाया शत्रु विजय श्री चंद्र ने उस दैत्य मल को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में हे निर्जीव हो जाने पर पृथ्वी पर पटक दिया भगवान के द्वारा पृथ्वी पर गिराए जाते ही चाणूर के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए और उस समय उसने रक्त स्त्राव इधर जिस प्रकार भगवान कृष्ण चानूर से लड़ रहे थे उसी प्रकार महाबली बलभद्र जी भी उस समय दैत्य मुष्टिक से भिड़े हुए थे बलराम जी ने उसके मस्तक पर घूसों से तथा वक्षस्थल में जानू से प्रहार किया और उस गतायु दैत्य को पृथ्वी पर पटक कर रौंद डाला गांतर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने महाबली मल्लराज तोशल को बाएं हाथ से घुसा मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया मल चानूर और मुष्टिक के मारे जाने पर तथा मल्लराज तोशल के नष्ट होने पर समस्त मल्ल गण भाग गए तब भगवान कृष्ण और शंकरशण अपने समवयस्क गोपों को बलपूर्वक खींचकर आलिंगन करते हुए तदांतर कंस ने क्रोध से नेत्र लाल करके वहां एकत्रित हुए पुरुषों से कहा अरे इस समाज से इन ग्वाल बालों को बलपूर्वक निकाल दो पापी नंद को लोही की श्रंखला में बांध कर पकड़ लो तथा वृद्ध पुरुषों के अयोग्य दंड देकर वसुदेव को भी मार डालो मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने गोप उछल रहे हैं तथा इनकी गाँवें और जो कुछ अन्य धन हो वह सब छीन लो ये समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था उसी समय श्री मधु सुदन हँसते हँसते उछल कर मांच पर चढ़ गए और शुग्रता से उसे पकड़ लिया भगवान कृष्ण ने उसके केशों को घींच उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा उसके ऊपर आ भी कूद पड़े इस समय उसका मुकुट सिर से खिसक कर अलग जा पड़ा और संपूर्ण जगत के आधार भगवान कृष्ण के ऊपर गिरते ही उग्र सैनात्मज राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्ण चंद्रा ने मृतक कंस के कैश पकड़कर उसके देह को रंगभूमि में घसीटा। कंस का देह बहुत भारी था इसीलिए उसे घसीटने से जल के महान वेग से हुई दरार के समान पृथ्वी पर परिघा बन गई भगवान श्री कृष्ण चंद्र द्वारा कंस के पकड़ लिए जाने पर उसके भाई सुमाली ने क्रोध पूर्वक आक्रमण किया उसे बलराम जी ने लीला से ही मार डाला इस प्रकार मथुरापति कंस को भगवान कृष्ण चंद्र द्वारा अवज्ञा पूर्वक मारा हुआ देखकर रंगभूमि में उपस्थित संपूर्ण जनता हाहाकार करने लगी उसी समय महाबाहु कृष्ण चंद्र बलदेव जी सहित वसुदेव जी और देवकी के चरण पकड़ लिए तब वसुदेव और देवकी को पूर्व जन्म में कहे हुए भगवत का स्मरण हो आया और उन्होंने श्री जनार्दन को पृथ्वी से उठा लिया तथा उनके सामने प्रणत भाव से खड़े हो गए श्री वसुदेव जी बोले हे प्रभु अब आप हम पर प्रसन्न होइए हे केशव आपने आठ तो को जो वर दिया था वह हम दोनों पर अनुग्रह करके पूर्ण कर दिया भगवान आपने जो मेरी आराधना से दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया है, उससे हमारे कुल को पवित्र कर दिया है। आप सर्वभूत माए हैं और समस्त भूतों के भीतर स्थित हैं। हे समस्त आत्मन, भूत और भविष्यत् आपसे ही प्रवर्त होते हैं। हे आचिनताया, हे सर्वदेव हे अच्युत, समस्त यज्ञो हे परमेश्वर आप ही यज्ञ करने वालों के यष्टा और यज्ञ स्वरूप हैं हे जनार्दन आप तो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं आपके प्रति पुत्र वात्सल्य के कारण जो मेरा और देवकी का चित भ्रांति युक्त हो रहा है यह बड़ी ही हंसी की बात है आप आदि और अंत से रहित हैं तथा समस्त प्राणियों के उत्पत्तिकर्ता ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जीवा आपको पुत्र कहकर संबोधन करेगी? हे जगन्नाथ, जिन आपसे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति के और किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं? जिसमें संपूर्ण स्थावर जंगम जगत स्थित है, वह प्रभु कुक्शी अर्थात् कोख और गोद में शयन करने वाला मनुष्� हे परमेश्वर वही आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने अनुशावतार से विश्व की रक्षा कीजिए आप मेरे पुत्र नहीं हैं हे एश राहमा से लेकर वरक्षादी पर्यंत यह संपूर्ण जगत आप से ही उत्पन्न हुआ है फिर हे पुरुषोत्तम आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं हे निर्भय आप मेरे पुत्र हैं इस माया से मोहित होकर मैंने कं और उस शत्रु के भय से ही मैं आपको गोकुल ले आया था, हे ईश्वर, आप वही रहकर इतने बड़े हुए हैं, इसीलिए अब आप में मेरी ममता नहीं रही है, अब तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं, जो रुद्र मारुदगण, अश्वनी कुमार और एंड्र के लिए भी साधे नहीं हैं, अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे ईश्वर मैंने निश्चय पूर्वक जान लिया है कि आप साक्षात श्री भगवान विष्णु ही जगत के उपकार के लिए प्रकट हुए हैं इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पांचवें अंश में 20 अध्याय संपूर्ण हुआ जय श्री हरि